हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ये हमारा प्रचार है हमारा नहीं है भगवान की बाणी है भगवान की भक्ति करो हम सबको सदैव सर्वत्र यही उपदेश देते हैं भगवान की भक्ति करो आपका पारं कल्याण होगा भक्ति करने से तो अगर भगवान की भक्ति करने की इच्छा हो तो पहले समझना चाहिए भगवान कौन है और कैसे भक्ति करना है तो अच्छी स्पष्ट धारणा होना चाहिए भगवान कौन है और इनकी भक्ति कैसे करना है ऐसा लगता है कि बहुत से व्यक्ति है। सोचते हैं कि भगवान कौन हो जैसे मेरा खुद खड़ा है भगवान वैसे होते हैं। लेकिन भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है भगवान की घटना नहीं होती है हमारे मन में भगवान एक विशेष व्यक्ति है वे परम पुरुष है और उनका नाम है कृष्ण तो ये सभी समझना चाहिए तो भगवान कैसे भगवान होते हैं वे भगवान है क्योंकि वे सार्वत्तम है सर्वोपरि है सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर परमेश्वर इनके समान और इनके ऊपर कोई नहीं है इसलिए वे भगवान है तो भगवान कौन है कही कही सोचते है कि अगर आपको चाहिए तो कृष्ण को भगवान बनाओ अगर आपको चाहिए तो गणेश को भगवान बनाओ अगर आपकी इच्छा हो तो कोई भी व्यक्ति को भगवान बनाओ लेकिन ऐसे प्रस्ताव में कुछ न्याय नहीं है जैसे कि अगर हम बोलते है कि प्रधानमंत्री कौन है तो मैं हूँ या तुम हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो तो वो ही व्यक्ति प्रधानमंत्री हो तो नहीं है एक विशेष व्यक्ति है इनका नाम है मनमोहन सिंह मान्य प्रधानमंत्री है तो ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा से हम दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अभी इस समय में वे प्रधानमंत्री हैं और कोई दूसरे वो ही पद पर नहीं है प्रधान का मतलब प्रधान इनके ऊपर कोई नहीं है और इनके समान नहीं है राज्यसभा में लोकसभा में <laughs> तो ये एक भौतिक उदाहरण है जिससे समझना चाहिए कि भा, कौन भगवान है तो हमारी कल्पना या हमारे चुनाव पर निर्भर नहीं करते भगवान है कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम परम पुरुष है कृष्ण तो एक व्यक्ति होना चाहिए तो ऐसे नहीं है कि बहुत भगवान है या भगवान कोई व्यक्ति नहीं है भगवान निराकार है भगवान कोई रूप नहीं है भगवान खाली ज्योति है कोई भगवान नहीं है तो ये सब धारणा सब भूल धारणा है और स्पष्ट धारणा हमें मिलते हैं शास्त्र से तो इसलिए हम बार बार कहते हैं तो शास्त्र फॉर खस भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत महापुराण जिससे हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं कि भगवान कौन है और वे कैसे भगवान है भगवान है कृष्ण वो सभी शास्त्र का सिद्धांत है और कैसे भगवान होते हैं। तो भगवान का मतलब शक्तिमान सर्वशक्तिमान है वो वे विधाता है तो सब जानते हैं सब जो भगवान को मानते हैं, जानते हैं कि भगवान महान है लेकिन कैसे वही महान है तो कैसे सृष्टि जगत भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति और पाल, पालन और संहार संपादन करते हैं तो यही सब कुछ समझना चाहिए शास्त्र से तो कैसे सभी देव देवी देवी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और इसलिए श्री कृष्ण का नाम है देव देव तो ये भी समझना चाहिए देव का मतलब जो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से सम्मानित होते हैं पूज्य होते हैं इसलिए मानव समाज में देवी देवियों की पूजा होती है तो हम जैसे देवगण की पूजा करते हैं, तो देवगान वैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, और इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है देव देव या देव अतिदेव अर्थात पूज्य मान व्यक्तियों के द्वारा पूजित होते हैं वही भगवान वही कृष्ण है और शास्त्र में हम बहुत बहुत ज्ञान मिलते हैं तो कैसे श्री कृष्ण ही भगवान है और अगर कोई दूसरे को भगवान बोलना है संबोधन करना है तो वे भगवान है क्योंकि इनके संबंध है श्री कृष्ण के साथ लेकिन स्वयं भगवान है मूल भगवान है श्री कृष्ण इनके ऊपर और समान कुछ और कोई नहीं है इसलिए वे परम पुरुष है श्री कृष्ण ही भगवान और हम कौन है हम जीव है हम भगवान नहीं है वो ही स्पष्ट है फिर भी एक प्रचलित भूल धारणा है कि सब भगवान है तो कैसे सब भगवान है भगवान का मतलब जो परम है हम परम नहीं है वे नियंत्र है और हम नियंत्रित हैं हम सोचते हैं मैं मैं नियंत्र है वी आर इन चार्ज मैं मालिक हूँ मैं आदेश देने वाले लेकिन समझना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं शक, कुछ भी शक्ति नहीं है खुद की रक्षा करने के लिए जब वो भी क्या आते हैं जिसमें हमारा मरण पड़ते हैं तो जितने भी खिलाफ करने हैं जितने भी प्रयास करने हैं मरण आएगा और सबका मरण होते हैं तो इसलिए समझना चाहिए कि हम भगवान नहीं है हम नियंत्रण नहीं करते हैं हम भौतिक प्रकृति के नियम से नियंत्रित होते हैं और पढ़ा निरंतर है भगवान तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हम भगवान नहीं हैं हम भगवान का दास है हमारा संबंध है भगवान के साथ और वो संबंध क्या है वही प्रभु है वही मालिक है और हम इनसे अधीन है हम दास है हम सेवक है और वो सेवक प्रभु संबंध में प्रेम होते हैं मधुर प्रेम होते हैं और वो मधुर प्रेम निष्काश करना का नाम भक्ति है तो भक्ति जीव का धर्म है और भक्ति क्या है भगवान कृष्णा की प्रेमाई सेवा करना तो सेवा कर्ण है तो सब सेवा करते हैं तो फैक्ट्री में और सब श्रमिक फैक्ट्री का मालिक की सेवा करते हैं और समाज में सब भिन्न भिन्न प्रकार से समाज की सेवा करते हैं परिवार में बाप और स्वामी बच्चे और पत्नी की सेवा करते हैं और पत्नी बाप और पति की सेवा करते हैं, और बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं तो ऐसे सब प्राणी अन्य प्राणियों की सेवा करते हैं ये सेवा करना जीव का धर्म है लेकिन इस भौतिक जगत में हम सब दूसरे दूसरे दूसरे प्राणियों की सेवा करते हैं लेकिन हम साक्षात भगवान की सेवा नहीं करते हैं। इसलिए वो सब सेवा जो हम कहते हैं उससे फर्म का यान नहीं होते है उससे जन्म मृत्यु वो ही प्रक्रिया वो ही फल है इस भौतिक सेवा करने से तो भगवान की सेवा करनी चाहिए वो आध्यात्मिक सेवा है वो जीव का धर्म है और भगवान की फ्रेमायी सेवा का नाम है भक्ति तो प्रेम मायी इसका क्या मतलब हम फैक्ट्री में काम करते श्रमिक काम करते हैं तो किस लिए क्योंकि आशा है कि फैक्ट्री में श्रम करने से हम पैसा प्राप्त करेंगे अगर फैक्ट्री का मालिक को पैसा नहीं देते थे तो कोई श्रम करने वाले नहीं थे परंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भक्तों भक्ति, भक्ति करने से भगवान से कुछ भी नहीं चाहते यही प्रेमायी सेवा है अगर हम भगवान की सेवा करते हैं हम धूप और बाती ये सब सामग्री से भगवान की पूजा करते हैं लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हे hey भगवान आप महान है मैं आपका नम्र दास हूँ तो मुझे ये दो वो दो ज्यादा पैसा दो और मुझे एक नई गाड़ी चाहिए तो मुझे दो तो आईसा प्रार्थना करते हैं, तो वो ही प्रेम माई सेवा नहीं वो है वो व्यापार hey है भगवान आप आपके लिए इतने सखी अच्छा और आप मेरे लिए बहुत कुछ करो तो वो भक्ति नहीं है वो व्यापार है लेकिन भगवान व्यापारी नहीं है भगवान हमारे प्रेम माई प्रभु है और इनकी सेवा शुद्ध विशुद्ध होना चाहिए शुद्ध भक्ति का क्या मतलब जिसमें कोई इच्छा नहीं है खुद का सुख के लिए अपना सुख के लिए तो सब भक, शुद्ध भक्तों सब कुछ कहते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए प्रसन्नता के लिए तो कैसे सही सेवा करते हैं तो पहले समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है अगर हम सोचते कि भगवान की सेवा करना है तो क्या कहूँगा तो अच्छा हो भगवान को कुछ मठन अर्पण करना लेकिन भगवान तो मठन खाने वाले नहीं है भगवान कहते हैं गीते में पत्रंग पुष्प फलंग सौयंग तो एव एक भक्त प्रयाच थी ताजा हम भक्ति उपहारित हम अष्टामी प्राय श्री कृष्ण कहते हैं कि आग मेरे भक्त प्रेम प्रीति से मुझको फल पता फुल करते है तो वो प्रेम ग्रहण करता हूँ और साथ ही साथ वो का द्रव्य ग्रहण करते हैं तो भगवान पूर्ण है और भगवान हमको फल फल जल इत्यादि देते हैं लेकिन अबहार होने से प्रेम से अगर हम भगवान को कुछ आपन करेंगे वे इनकी दया से ग्रहण करते हैं और उससे हमारा कल्याण होते हैं लेकिन अगर हम सोचते कि मैं मटन खाने वाले हूँ और मुझे मटन बहुत अच्छा लगता है तो वो भी भगवान को अर्पण करने है तो उस भगवान भी स्वाद लेंगे उससे तो ऐसा नहीं होते तो पहले समझना चाहिए कि भगवान की क्या क्या इच्छा है भगवान आत्माराम है भगवान की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है भगवान पूर्ण है तो हमारे तरफ से भगवान की कोई इच्छा नहीं है लेकिन खाली यही इच्छा है कि हम इनको संतुष्ट करेंगे हमारा प्रेम और प्रीति से तो भगवान की कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो फिर भी भगवान व्यक्ति है परम पुरुष है और इनकी लीला है व्रज लीला मथुरा लीला द्वार लीला और लीला के अनुसार वो लीला विलास में भगवान श्री कृष्ण का बहुत कुछ करना है भगवान के लिए ये कुछ करना नहीं है कोई पूर्ण है और इनकी इच्छा से इनकी सभी शक्तियां सब कुछ संपादन करते हैं फिर भी भगवान की लीला है वो लीला क्या है बहुत कुछ करना है मखन होते हैं रास नृत्य करना है गौचरण करना है तो वो सब करते हैं भगवान तो ये सब लीला विलास होते हैं जैसे कि भगवान इनके भक्त के साथ स्वादन करेंगे तो उसमें भगवान का कुछ करना है उनके भक्त भी कुछ करना है तो समझने भक्तों के लिए समझना चाहिए कि भगवान की क्या इच्छा है भगवान हमसे क्या चाहते हैं तो इसलिए शास्त्र और प्रमाणिक गुरु से सीखना चाहिए तो कैसे भक्ति करना है हम कौपनिक uh, रूप से भक्ति नहीं कर सकते समझना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे हमें क्या करना है क्या बोलना है क्या चिंतन करना है जैसे कि हमारे बोल से हमारे काम करने से और हमारे चिंतन करने से भगवान संतुष्ट होंगे तो ये सब शास्त्र से ही सीखना चाहिए और गुरु से ही सीखने चाहिए गुरु कौन है जो भगवान के शुद्ध भक्त भक्ति और शास्त्र से हमको सिखाते हैं भगवान कौन है और कैसे इनकी भक्ति करना तो भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं हमें क्या करना है जैसे कि भगवान हमको संतुष्ट करेंगे तो वही बहुत सारा है श्रावण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम ये नव भक्ति है तो भक्ति में ये नौ सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसके पालन करने से भगवान संतुष्ट होते चुके भगवान इतने दयाल है कि अगर हम श्रद्धा के साथ इनकी लीला गुण इत्यादि के बारे में सुनते हैं ध्यान करके तो भगवान संतुष्ट होते हैं कि यही जी मेरे बारे में सुनते हैं तो बहुत उत्साही है मेरे मेरा विषय पर सुनना तो कृष्ण कथा सुनने से भगवान संतुष्ट होते हैं और मुख्य है भक्ति में हरि नाम हरिनाम जापना हरिनाम गो विशेषकर आपको मालम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवान का एक नाम है स्वनाम प्रिय अगर कोई इनके नाम जापते हैं तो उससे भगवान संतुष्ट होते हैं भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है लेकिन नाम रूप में भगवान विशेषकर अति दयाव होते इसलिए भक्ति का मुख्य अंग है सदैव सर्वत्र और पूरा ध्यान देने से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये शुद्ध पवित्र नाम जपना तो श्रावण कीर्तन और भगवान का स्मरण भी करना चाहिए तो भगवान के बारे में सुनना और इनका नाम बोलने से तो आपने आप अर्थात भगवान की कृपा से मन में भगवान का स्मरण आएगा और भगवान का सदैव स्मरण करना यही जीवन की संसिधि है भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन्दना भक्त हा, मेरे भक्त बनाओ और मुझको सदैव चिंतन करो तो ये श्रवण कीर्तन जो भक्ति में तो मुख्य अंग है श्रवण और कीर्तन करने का फल क्या होता है? भगवान का स्मरण करना और अगर स्मरण होते हैं तो स्वाभाविक होगा कि इनकी सेवा करने की इच्छा होगी तो भगवान की सेवा कैसे करें तो श्रवण करने से और नाम जापने से और जैसे कि सभी भक्त अवसर प्राप्त करेंगे इनकी सेवा करना इसलिए बहुत मंदिर है और नासिक लोग बोलते हैं कि इतने सारे मंदिर बनाने का क्या आवश्यकता है तो यही आवश्यकता है कि मंदिर में सभी घनिष्ठ और प्रवीण भक्त भी अवसर मिलते हैं भगवान की सेवा करना तो ऐसा है मंदिर मार्जन करना है और संस्कार करना है और फुल माला बनाना है भगवान के लिए ये प्रसादी माला है तो मेरे श्रृंगार के लिए नहीं है ये प्रसादी माला है इसलिए हम पहन रहे तो पहले भगवान को अपन किया था और अभी मैं पहनना हूँ किसलिए पहनना हूं तो खुद का सौंदर्य के लिए नहीं है तो क्योंकि यही भगवान कृष्ण का प्रसाद है और इसलिए सेवा के रूप में मैं भी ग्रहण करता हूँ तो आई से भगवान का श्रृंगार करना है और दान देना है सब मंदिर का कार्य चलाने के लिए तो भगवान भूगी नहीं है भगवान गरीब नहीं है और भगवान का कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर में आना और विद्यमान होना लेकिन भगवान इतने दयाल है कि श्री विग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं जैसे कि हम जो नवीन भक्त हैं, हम अवसर मिल सकते हैं इनकी सेवा करना तो कैसे अर्चन करना है तो उसके बारे में बहुत विधि है बहुत निषेध है वो सब शास्त्र में है विशेषकर वो भक्ति व समृद्ध सिंधु एक बहुत ही महत्वपूर्ण संखलित शास्त्र है जिस जिसमें ओ, सब भक्ति नियम कैसे करना है क्या करना है ओ कैसे भगवान का श्री विग्रह की सेवा करना है कैसे नाम जाप करना है तो सभी नियम पूरा वैदिक शास्त्रों से संकालित होते हैं और उसमें आप सब जानकारे में लेंगे तो कैसे भक्ति करना है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसे कि भगवान हमारी सेवा से संतुष्ट होंगे तो भगवान कौन है भगवान कृष्ण है अगर मुझको विश्वास नहीं तो भगवत गीता यथार रूप और श्रीमद् भागवत पढ़ लें और आप अस्वस्थ होंगे कि बिना शंका श्री कृष्ण ही भगवान है और कैसे भक्ति करना है जैसे कि भगवान हमारी सेवा का प्रयास करने से संपूर्ण संतुष्ट होंगे तो उसमें भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए तो भक्ति में समृद्ध सिंधु में आप बहुत कुछ मिल बहुत ज्ञान मिलेंगे तो भक्ति क्या है कैसे भक्ति करना है क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए और विशेषकर गुरु से यही भगवत ज्ञान और भक्ति सत्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और इस प्रकार से हम आसानी से सीधे ये गलोक जाने के मार्ग जा सकते हैं और अंत में हम विशुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति कर सकेंगे भगवान के गौलोक धाम में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा राम हरे हरे